महाभारत आदि पर्व सप्त आदिपर्व सप्तसप्तमोध्याय है देवयानी का कच्छ से पानी ग्रहण के लिए अनुरोध कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को श्राप देना वै सम्पावाच समावृत व्रतम तम गुरुना विशिष्ट गुरुना तस्थितवास दैवयान्य प्रवेदित पौत्र कहते हैं जब का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तब वे देवलोक को प्रस्तित हुए उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा महर्षि अंगिरा के पौत्र आप सदाचार उत्तम कुल विद्या तपस्या तथा इंद्र आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं ऋषि यथा अंगिरा मान्य पितुर्म महाजशा तथा मान्य पूज्य मम भूयो बृहस्पति महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं एवं ज्ञावा विदानी यद्रवि तपोधन व्रतस्थे मोपे थे यथा व्रताम्य हम तोयी तपोधन ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसे आप भूले नहीं होंगे मां विधवन मम अब आप व्रत समाप्त करके अपने अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं मैं आपसे प्रेम करती हूँ आप मुझे स्वीकार करें वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण कीजिए कच वो आच पूज्यो मान्यस्य भगवान यथा तव तो पिता मम तथा पूजनीय तरा मम कच्छ कहा निर्दोष अंगों वाली देवयानी जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननी है वैसे ही तुम हो बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनिया हो प्राणेभ्योपि प्रियतरा भार्गवश्य महात्मन तम भद्रे धर्म तूज्या गुरुपुत्री सदाप भद्रे महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो गुरुपुत्री होने के कारण धर्म के दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो यथा मम गुरु गुर मान्य शुक्र पिता तप देवयानी तथा तम दक्तमर्हसी देवयानी जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे मान्य हैं उसी प्रकार तुम हो अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए देवजान युवाच गुरुपुत्र से पुत्र वही नम पुत्र मे पिता तस्मा पूज्यस्मापि तम दिजोत्तम असुरय हन्य महान चयी पुनः पुनः तदा प्रभृति प्रिय समझ स्मरस्वे देवयानी बोली जुजोत्तम आप मेरे पिता के गुरु पुत्र के पुत्र हैं मेरे पिता के नहीं अतः मेरे लिए भी आप पूजने और माननी हैं कच अब असुर आपको बार बार मार डालते थे कच जब असुर आपको बार बार मार डालते थे तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है उसे आज याद कीजिए सौहा अनुरागे में भक्तिम उत्तम नमाम सिर्मज्ञ त्य तुम भक्ता मनागतम सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है आप धर्म के ज्ञाता हैं, मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अवला हूँ आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है कचुवाच अयोगे मं न्युक्ति शुभव्रते प्रसिद शुभ्रू तुरोर्शुभे योशित विशालाक्षे तया चंद्र निभा तहशतो भद्रे कुक्ष का भाम भगनी धर्म तो मे वोच सुम्य में सुकुमच्रे नवेद्य ममा कच्छ ने कहा उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है शुभह तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो उसी में मैं भी रहा हूँ इसलिए भद्रे धर्म के दृष्टि से तुम मेरी बहन हो अतः सम्य में मुझसे ऐसी बात न कहो कल्याणी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है आय गम श्यामी शिव मास पथी अविरोधे न धर्म सेम कथान्तरे अप्रम आराध है अब मैं जाऊंगा इसलिए तुमसे पूछता हूँ तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ आशीर्वाद दो के मार्ग में, में, में मेरा मंगल हो धर्म के अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना देवजान्यवाच यदि मां धर्म कामार्थे प्रत्याख्या सती याचिता ततः कचनते नद्या सिद्ध में सागमेशती देवयानी बोली कच मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी कचवाच गुरु पुत्रित कृत्म प्रत्याचत गुरुना चानन कामेव तपस्व कच कचने कहा देव यानी गुरुपुत्री समझ कर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है तुम में कोई दोष रख कर नहीं गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है तुम्हारी जैसी इच्छा हो मुझे साफ दे दो आर्ष तो धर्म ब्रणो दिवयानी यहाँ सप्त न सापस् काम तो तस्मा यमो कामोन तथा स भविष्य ऋषिपुत्रो न ते कचिज जात पाणी ग्रहीष्य बहन मैं आर्षर्म की बात बता रहा था इस दशा में तुम्हारे द्वारा साफ पाने के योग्य नहीं था तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वसीभूत होकर आज साप दिया है इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी कोई भी ऋषि पुत्र अर्थात ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा फलिषति न ते विद्याम तथा अध्यापय श्यामित विद्या, अध्या विद्या फल तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी सो ठीक है किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही वे वै समुवा शीघ्रम जगाज सप्तम वह संपायन जी कहते हैं जिन विजय द्विश्रेष्ठ कच देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्र लोक को चले गए तमागतम अभिप्रेक्ष देवाइंद्र पुरो गृहस्पतिम कचम वचनम अब्रुवन् इन्हें आया देख देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कश्य यह वचन बोले देवा उचुहो यम कर्म कृतम वे परमाुतम न ते यस प्रणशिता भाग भाग चवेश देवता बोले ब्रह्मण तुमने हमारे हित के लिए जब बड़ा अद्भुत कार्य किया है अतः तो तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे गे इतिश्री महाभारती आदि परमणी संभव परमणि युक्स तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में जयातुपाप विषय सत्तरवा सत्तर तरवा अध्याय पूरा हुआ